श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता अठारह सौ ईस्वी के मार्च महीने की बात है काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ भक्तों के धर्म जीवन के निर्माण में दत्तचित्त हो गए थे विशेषकर स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका विशेष ध्यान था स्वामी जी को साधन मार्ग का उपदेश देकर तथा उसे आचरण में लाने के लिए केवल सहायता प्रदान कर वे निश्चिंत नहीं थे प्रतिदिन सायंकाल के बाद दूसरों को हटाकर उन्हें अपने समीप बुलाकर किस प्रकार से वे तथा अन्य बालक भक्त पुनः संसार में प्रविष्य न होकर एक साथ रह सकें तथा इस कार्य के संचालन की व्यवस्था कैसे की जाए प्रभृति विषयों पर वे लगातार दो तीन घंटे तक आलोचना तथा शिक्षा प्रदान करते थे प्रायः सभी भक्त उनके इस व्यवहार को देखकर यह समझ रहे थे कि अपने संघ को सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही वे गले के रोग का बहाना बनाकर बैठे हुए हैं उस कार्य के सम्पन्न होते ही वे पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे केवल स्वामी विवेकानंद ही दिनों दिन अपने हृदय में यह अनुभव कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव मानो भक्तों से दीर्घकाल के लिए विदा लेने के निमित्त ही इस तरह का आयोजन तथा व्यवस्था कर रहे हैं किंतु उनके अंदर भी यह धारणा सदैव विद्यमान रहती थी या नहीं कहा नहीं जा सकता साधन के प्रभाव से उस समय स्वामी जी के अंदर दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट होने लगी थी उन्हें अपने भीतर बीच बीच में उस शक्ति के उदय की स्पष्ट प्रतीत होने पर भी कभी किसी को स्पर्श कर अपनी धारणा की सत्यता की उन्होंने परीक्षा नहीं की किंतु नाना प्रकार के प्रमाण प्राप्त कर वेदांत के अद्वैत मत में स्वयं विश्वास संपन्न होकर तर्क तथा युक्ति की सहायता से बालक एवं गृहस्थ भक्तों में इस तथ्य को प्रतिष्ठित करने का वे प्रयास कर रहे थे फलस्वरूप भक्तों में उस आंदोलन के कारण कभी कभी घोर विवाद खड़ा हो जाता था स्वामी जी का स्वभाव था कि जब वे जिस वस्तु को सत्य समझते थे तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क तथा युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उसे ग्रहण कराने का प्रयास करते थे व्यवहारिक जगत में सत्य भी अवस्था तथा अधिकारी भेद से विभिन्न आकार धारण करता है बालक स्वामी जी उस समय तक इस बात को नहीं समझ पाए थे फाल्गुनी शिवरात्रि का दिन था बालक भक्तों में से तीन चार लोग स्वामी जी के साथ अपनी इच्छानुसार व्रत के उपलक्ष्य में उपवास किए हुए थे पूजन तथा जागरण कर वे रात्रि बिताना चाहते थे शोरगुल के कारण श्री राम कृष्ण देव के विश्राम में कोई विघ्न न हो इसलिए उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में अवस्थित रसोई के लिए निर्मित एक कमरे में पूजन का आयोजन किया गया था सायंकाल के बाद जोर से एक बार पानी बरस चुका था एवं नवीन मेघजाल में समय समय पर महादेव जी के जटापटल की भांति विद्युत छटा के आविर्भाव को देखकर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 तथा वे भी उसे तत्काल कार्य में परिणत कर उसके परिणाम की परीक्षा करने के लिए सम्मुख बैठे हुए स्वामी अभेदानंद से बोले मुझे कुछ समय तक के लिए स्पर्श किए रहो इसी अवसर पर निवास स्थान की ओर गए हुए उपरोक्त दो बालक भक्तों में से एक ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तथा उसने देखा कि स्वामी जी निश्चल भाव से ध्यान में मग्न है एवं अभेदानंद जी नेत्र बंद करके अपने दाहिने हाथ से स्वामी जी का दक्षिण जानू को स्पर्श कर बैठे हुए हैं और उनका वह हाथ बारंबार कंपित हो रहा है इस तरह एक दो मिनट व्यतीत होने के पश्चात स्वामी जी ने आंखें खोल कर कहा बस हो चुका तुझे क्या अनुभव हुआ अभेदानंद जी ने कहा बिजली की बैटरी इलेक्ट्रिक बैटरी को पकड़ने से जैसे प्रतीत होता है कि मानो अपने भीतर कुछ आ रहा है तथा हाथ भी काँपता रहता है वैसा ही अनुभव उस समय तुमको स्पर्श करने से मुझे भी हो रहा था दूसरे व्यक्ति ने अभेदानंद जी से पूछा स्वामी जी को स्पर्श कर तुम्हारा हाथ क्या अपने आप काँप रहा था उन्होंने उत्तर दिया हाँ मैं अपने हाथ को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहा था किंतु रख नहीं पा रहा था